महाभारत द्रोण पर्व सप्त भीमसेन के भीम की विरोचित उद्गार और धृष्टुमन के द्वारा अपने कृत्य का समर्थन संजय अर्जुन महाराज नोचुस्ताराजनजय संजय करते हैं महाराज अर्जुन की यह आज सुनकर वहाँ बैठे हुए सब महारथी मौन रह गए उनसे प्रिय या अप्रिय कुछ नहीं बोले ततः क्रुद्धो महाबाहू भीम से कौंतेम अर्जुनम् भरत भरत तब महाबाहु भीम से इनको क्रोध चढ़ आया उन्होंने कुंती कुमार अर्जुन को फटकारते हुए से कहा मुनि यथारण्य गो भाष थे धर्म दंडो यथा पार्थ ब्राह्मण संसित व्रत पार्थ वनवासी मुनि अथवा किसी भी प्राणी को दंड न देते हुए कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जिस प्रकार धर्म का उपदेश करता है उसी प्रकार तुम भी धर्म सम्मत बातें कह रहे हो क्षत क्षता जीवन क्षंता स्त्री स्विशाधु क्षत्रिय क्षतिमातीश श्रेय परंतु जो क्षति संकट जो अपना तथा दूसरों का त्राण करता है युद्ध में शत्रुओं को क्षति पहुँचाना ही जिसकी जीविका है तथा जो स्त्रियों और साधु पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है वही क्षत्रिय है और उसे ही शीघ्र इस पृथ्वी के राज्य धर्म यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है स भवान क्षत्रिय गुण युक्त सर्व कुल्भ अभिप्चित यथावाचम से तुम समस्त क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न और स्कूल का भार वहन करने में समर्थ होते हुए भी आज मूर्ख के समान बातें कर रहे हो यह तुम्हें शोभा नहीं देता है पराक्रम से कौन से नामे महोदी कुंती नंदन तुम्हारा पराक्रम सचिपति इंद्र के समान है महासागर जैसे अपनी तट भूमि का उल्लंघन नहीं उसी प्रकार तुम भी कभी धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हो न पूजो आज तेरह वर्षों से संचित किए हुए अमरस को पीछे करके जो तुम धर्म की ही अभिलाषा रखते हो इसके लिए कौन तुम्हारी पूजा नहीं करेगा दृष्टा स्वधर्म अनुर्तते in <laughs> है बुद्धि तात सौभाग्य की बात है कि इस समय भी तुम्हारा मन अपने धर्म का ही अनुसरण करता है धर्म से कभी होने वाले मेरे भाई तुम्हारी बुद्धि क्रूरता की ओर न जाकर जो सदा दया भाव में ही रम रही है यह भी कम सौभाग्य की बात नहीं है यो धर्म प्रवृत्तम्राज्यम अधर्मत परामृष्ट सी परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो शत्रु ने अधर्म से हमारा राज्य छीन लिया द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित किया तथा हमें वलकल और मृग चरम वर्षों के लिए जो वन में निर्वासित कर दिया हम वैसे वर्ताव के योग्य कदापि नहीं थे एतान सरमेतन ये सारे अन्याय अमर्ष के स्थान थे असह्य थे परंतु मैंने सब चुपचाप सह लिए क्षत्रिय धर्म में आसक्त होने के कारण ही यह सब कुछ सहन किया गया है तम धर्मक स्मृत्वादीस्तया साबंधा हनिषा क्षुद्रा राज्य हरा परन्तु अब उनके उन नीचता पूर्ण कर्मों को याद करके मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने राज्य का अपहरण करने वाले इन नीच शत्रुओं को उनके सगे संबंधियों से मार डालूंगा दया ही कथित युद्धायाथाशक्ति तुम तो तुमने ही पहले युद्ध के लिए कहा था और उसी के अनुसार हम यहाँ आकर यथाशक्ति उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं परंतु आज तुम्ही हमारी निंदा करते हो ने तुम मिथ्या वाचा तुम अपने धर्म को नहीं जानना चाहते तुम्हारी ये सारी बातें मिथ्या ही है एक तो हम स्वयं ही भय से पीड़ित हो रहे हैं ऊपर से तुम भी अपने वाग बाणों द्वारा हमारे मर्म स्थानों को छेद डालते हो वन छतानाम मे जैसे कोई घायल मनुष्यों के घाव पर नमक बिखेर दे और वे वेदना से लगे इसी प्रकार तुम अपने बाघ बाणों से पीड़ित करके मेरे हृदय को विदर्ण के डालते हो अधर्म मेंपुल धार्मिक सन्न बुद्ध यमान न यद्यपि तुम तुम और हम के पात्र तो भी तुम जो अपनी और हमारी नहीं करते हो यह बहुत बड़ा अधर्म है और तुम धार्मिक होते हुए इस अधर्म को नहीं समझ रहे हो धनंजय भगवान श्रीकृष्ण के रहते हुए भी तुम द्रोण पुत्र की प्रशंसा करते हो जो तुम्हारी पूरी सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है स्वयंवात्मनोदोसान तो भ्रमाण किन्न लज्ज से दार्ये क्रोधा च पर्वतान कांचन यम अपने दोषों का वर्णन करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती है आज मैं अपने स्वर्ण भूषित भयंकर एवं भारी गधा को क्रोध पूर्वक घुमाकर इस पृथ्वी को विदर्ण कर सकता हूँ पर्वतों को चूर चूर करके सकता हूं तथा प्रचंड आंधी की तरह पर्वत पर प्रकाशित होने वाले ऊंचे ऊंचे वृक्षों को भी तोड़ और उखाड़ सकता हूं द्रविए थे चापेशन्द्राण सामगतान स राक्षसगणा पार्थ सासुरसुर तथा राक्षसगणों सहित संपूर्ण देवता और इंद्र भी आ जाए तो मैं उन्हें बाणों द्वारा मारकर भगा सकता हूँ स तमें विधम जानध्रातर मृषभ द्रोणपृश्दय कर्त नारहस्यम क्रम अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ अर्जुन मुझे अपने भ्राता को ऐसा जानकर तुम्हें तुम्हे द्रोण पुत्र से भय नहीं करना चाहिए अथवा अथवा अर्जुन तुम अपने समस्त भाइयों के साथ यही खड़े रहो मैं हाथ में गदा लेकर इस महासमर में अकेला ही अश्वस्थामा को परास्त करूँगा तथा पांचाल राजस्य पुत्र पार्थम अथा सक्रुद्धम इ कशिप तद जैसे पूर्व में अत्यंत क्रुद्ध होकर धारते हुए नृसिहावतार धारी भगवान विष्णु से दैत्यराज हिरण्य कशिपुर ने बातें की थी उसी प्रकार वहां अर्जुन से पांचाल राजकुमार धृष्ट दुम्न ने इस प्रकार कहा धृष्टुम्न उवाच विभत्सो विप्र कर्मा वेद मनीषिणनाध्या तथा यज्ञ हतो पार्थ हतोद्रोणो मे कि अमानुषेन हन्त्यस्माद्र कर्म कर दृष्टुम बोला अर्जुन यज्ञ करना और कराना वेदों को पढ़ना और पढ़ाना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना ये छह कर्म ही ब्राह्मणों के लिए मनीषी पुरुषों में प्रसिद्ध है इनमें से किस कर्म में द्रोणाचार्य कर यदि मैंने द्रोणाचार्य का वध किया तो तुम इसके लिए मेरी निंदा क्यों करते हो वह नीच कर्म करने वाला ब्राह्मण दिव्यास्त्रों द्वारा हम लोगों का संहार करता था तथा तो माया हम प्रयुजान जो, जो कहलाकर भी दूसरों के लिए माया का प्रयोग करता हो और असह्य हो उठा हो उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है तस्में तथा मैं सस्ते यदि इद्रोणा यदि कुरते भैरव नादम तम ममहीय ते मेरे द्वारा द्रोणाचार्य के इस अवस्था में मारे जाने पर यदि द्रोणपुत्र पूर्वक भयानक गर्जना करता हो तो इसमें मेरी क्या हानि है न चाद्भुत द्रोणि युद्ध संज्ञया घातिकौरभ्यान परित्रा तुम अशक्नुवन मैं इसे कोई अद्भुत बात नहीं मान रहा हूँ अश्वत्था इस युद्ध के द्वारा कौरवों को मरवा डालेगा क्योंकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने में असमर्थ है यार्मिको भूत्वा ब्रवेश गुरु तदर्थम इसके सिवा तुम धार्मिक होकर जो मुझे गुरु की हत्या करने वाला बता रहे उत्पन्न पांचाल अग्नि कुंड से पांचाल राज उत्पन्न हुआ था यम अकार्यम वा समे तम कथम ब्राह्मण क्षत्रियम वनंजय धनंजय रणभूमि में युद्ध कर समय जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों समान हो उसे तुम ब्राह्मण अथवा छत्री कैसे कह सकते हो योजन ब्रह्मास्त्र क्रोध मुर्चित सर्वोपायध्य पुरुष सत्तम पुरुष प्रवर जो क्रोध से व्याकुल होकर ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से ही मार डाले उसका सभी उपायों से वध करना कैसे उचित नहीं है धर्म, जानन के माम धर्म और अधर्म का तत्व जानने वाले अर्जुन जो अपना धर्म छोड़कर परधर्म ग्रहण कर लेता है उस विधर्मी को मज्ञ पुरुषों ने धर्मात्माओं के लिए विश्व के तुल्य बताया है यह सब जानते हुए भी तुम मेरी निंदा क्यों करते हो रिनाचार्य क्रूर एवं निशंस थे इसलिए मैंने रथ पर ही आक्रमण करके उनको मार गिराया अतः अच्छा मैं निंदा का पात्र नहीं हूँ फिर तुम किस लिए मेरा अभिनंदन नहीं करते हो काला नल ज्वलनार्क का अभिशोक छिन्नम न प्रशंसति मे कथम पार्थ द्रोण का मस्तक प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर तथा तो लौकिक अग्नि सूर्य एवं विश्व के तुल्य संताप देने वाला था अतः मैंने इसका छेदन किया है इसके लिए तुम मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते यो सौमान्य बांधवानुधि जगत्वा तूान ए वास्पी विगत जर जिसने युद्ध के मैदान में दूसरे किसी के नहीं मेरे ही बंधु बांधवों का वध किया था उसका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध और संताप शांत नहीं हुआ तथ्य में कृत मर्मजन्न तस्द क्षेत्र जयदिरो जैसे तुमने जयद्थ के मस्तक को दूर फेंका था उसी प्रकार मैंने द्रोणाचार्य के मस्तक को जो निषादों के स्थान में नहीं फेंक दिया वह भूल मेरे मर्म स्थानों का छेदन कर रही है अथावधस् शत्रुनाम धर्म श्रुह क्षत्रिय अर्जुन सुनने में आया है कि शत्रुओं का वध न करना भी अधर्म ही है क्षत्रिय के लिए तो यह धर्म ही है कि वह युद्ध में शत्रु को मार डाले या फिर स्वयं उसके हाथ से मारा जाए स शत्रु संख्य मयाध धर्मेण पांडव भगदत्त पांडुनंदन द्रोणाचार मेरे शत्रु थे अतः मैंने युद्ध में धर्म के अनुसार ही उनका वध किया है ठीक उसी तरह वध किया था पिता महम्रणे हा मनसे धर्म महात्म मया शत्रु हते कस्मात्पे धर्म न मनसे तुम युद्ध में पितामह को मार कर भी अपने लिए तो धर्म ही मानते हो किंतु मेरे द्वारा एक पापी शत्रु के मारे जाने पर भी इस कार्य को धर्म नहीं समझते इसका क्या कारण है संबंधावन नमाम संबंधो इव दंथी पार्थ जैसे हाथी संबंध स्थापित कर लेने पर लोगों को अपने ऊपर चढ़ाने के लिए अपने ही शरीर की सीढ़ी बनाकर बैठ जाता है उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ संबंध होने के कारण नतमस्तक होता हूँ अतः तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए सर्वमेव अर्जुन मैं अपनी बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों के नाते ही तुम्हारे इन सारी उल्टी या कड़वी बातों को सह लेता हूँ दूसरे किसी कारण ऐसी नहीं कुलगतम चार्य विश्रुतम तथा जाना लोको नूय पांडुनंदना द्रोणाचार्य के साथ मेरा वंश परंपरागत वैर चला आ रहा है जो बहुत प्रसिद्ध है उसे यह सारा संसार जानता है क्या तुम पांडवों को इसका पता नहीं है ना रे पांडवो ज्येष्ठो नम्वाद अर्जुन शिष्य द्रोही हत पापो युद्ध अर्जुन तुम्हारे बड़े भाई पांडुनंदन युधिष्ठिर असत्यवादी नहीं है और न मैं ही अधर्मी हूँ द्रोणाचार्य पापी और शिष्य द्रोही थे इसलिए मारे गए अब तुम युद्ध करो विजय तुम्हारे हाथ में है इत महाभारते द्रोण परवड़ी नारायण आश्रमुक्ष परवड़ी धृष्टधुम्न वाक्य सप्तन अधिक अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में धृष्टधुम्वाक्य विषय एक सौ संतानवेवा अध्याय पूरा हुआ